विनय पत्रिका विन्यावली भरोसो जाहि दूसरो करो मोको तो राम को नाम कलपतरु कल्याण फरो कर्म उपासना ध्यान वेद मत सोद करो तो खरो सो सावन के अंध जो रंग चाटत रहो स्वान पातरी जो पातर पेट भरो सोहो सुमिरत नाम सुधा सुधारस देखत परुश धरो स्वार्थ और परमारथ हों नरो सुनियत से पयोज पसाली करी कपि कटक तरो प्रीति प्रतीत जहाँ जाती तह को काज सरो मेरे तुम बाप दो आखर हों सुर नि अरो शंकर साक्ष जो राख कहो कथित जर्जी करो अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समुझ परो जिसे दूसरे का भरोसा हो तो करे मेरे मेरे लिए तो इस कलयुग में एक राम नाम ही कल्प वृक्ष है जिसमें कल्याण रूपी फल फलता है भाव यह है कि राम नाम से ही मुझे तो यह भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है यद्यपि कर्म उपासना और ज्ञान ये वैदिक सिद्धांत सभी सब प्रकार से सच्चे हैं किंतु मुझे तो सावन के अंधे की भांति जहाँ देखता हूँ वहाँ हरा ही हरा रंग दिखता है एक राम नाम भी सूझ रहा है मैं कुत्ते की नाई अनेक जूठी पत्तलों को चाटता फिरा पर कभी मेरा पेट नहीं भरा आज मैं नाम स्मरण करने से अमृत रथ परोसा हुआ देखता हूँ मैंने अनेक देव भोग्य भोग भोगे परंतु कहीं तृप्ति नहीं हुई पूर्ण नृत्य परमानंद कहीं नहीं मिला अब श्री राम नाम का स्मरण करते ही मैं देख रहा हूं कि मुक्ति का थाल मेरे सामने परोसा रखा है अर्थात ब्रह्मानंद रूप मोक्ष पर तो मेरा अधिकार ही हो गया परोसी थाली के पदार्थ को जब चाहूं तब खा लूँ इसी प्रकार मोक्ष तो जब चाहूँ तभी मिल जाए परंतु मैं तो मुक्त पुरुषों की कामना की वस्तु से राम प्रेम रस का पान कर रहा हूँ मेरे लिए राम नाम स्वार्थ और परमार्थ दोनों का ही साधक है मुक्ति रूपी स्वार्थ और भगवत प्रेम रूपी परम अर्थ दोनों ही मुझे श्री राम नाम से मिल गए यह बात हाथी है या मनुष्य किसी दुविधा भरी नहीं है क्योंकि मुझे तो प्राप्त है मैंने सुना है कि इसी नाम के प्रभाव से बंदरों की सेना पत्थरों का पुल बनाकर समुद्र को पार कर गई थी जहाँ जिसका प्रेम और विश्वास है वही उसका काम पूरा हुआ है इसी सिद्धांत के अनुसार मेरे तो माँ बाप ये दोनों अक्षर र और म है मैं तो इन्हीं के आगे बाल हट से अड़ रहा हूँ मचल रहा हूँ यदि मैं कुछ भी छिपा कहता कर हूँ तो भगवान शिव जी साक्षी हैं मेरे जीव जलकर या गल गिर जाए यह कवि कल्पना या अत्युक्ति नहीं है सच्चे स्थिति का वर्णन है यही समझ में आया कि अपना कल्याण एक राम नाम से ही हो सकता है नाम राम राव रो यित मेरे स्वार्थ परमार्थ साथिन सो बूझ उठाई कहो तेरे जननी जनको करम बिन बिबुमरे के नाम, नाम प्रसाद लहतर साल लहत रसाल बबूर बहेरे साधत साध लोक परलोक सुने गुण जतन खड़े घडेरे तुलसी के अवलंब नाम को एक गाठ कई फेरे हे राम जी आपका नाम ही मेरा तो कल्याण करने वाला है यह बात मैं हाथ उठाकर स्वार्थ के और परमार्थ के सभी संगी साथियों से परिवार के लोगों से और साधकों से पुकार कर कहता हूँ घोषणा कर रहा हूँ माता पिता ने तो मुझे उत्पन्न करके ही छोड़ दिया था ब्रह्मा ने भी अभागा और कुछ सा बनाया था फिर भी कोई कोई मुझे राम का दास कहते हैं यह किस अभिप्राय से कहते हैं यह राम नाम का ही प्रताप है जब मैं राम नाम के शरण नहीं हुआ था तब मैं पेट भरने को द्वार द्वार पर ललचाता फिरता था मेरी ओर देखकर दुख को भी दुख होता था मेरी ऐसी बुरी दशा थी श्री राम की कृपा से पहले मेरे लिए जो बबूल और बहेड़े के वृक्ष थे उन्हीं पेड़ों से मुझे अब आम के फल मिल रहे हैं जहाँ जगत दुखों से भरा भाजता था वहाँ आज सब श्री राम रूप देखने के कारण रही सुखमय हो गया है संत तो शास्त्रों को सुनकर और उसके अनुसार मनन कर अनेक साधनों से अपना लोक और प्रलोक बना लेते हैं परंतु तुलसी के तो एक राम नाम का ही अवलंबन है जैसे गाठ तो एक ही होती है लपेटे चाहे जितने हो इसी प्रकार साधन चाहे जितने हो सब का आधार तो एक राम नाम ही है प्रिय राम नाम ते तेजा रामो ताको भलो कठिन कलिकालो आदि आदिमध्य परिणाम हो सकुचत समुझ नाम महिमा मद लोभ मोह कोह काम राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाहोर खामो नाम प्रभाव सही जो कहे तो कह तौशिला सरोह जाव जो सुनि सुमिर भाग भाजन भई थकत सिल भाव बाल में की हजामिल के कछु पुतो न सान सामो उल्टे पलटे नाम महातम गुंजन जितो ललाम राम ते अधिक नाम कर तब दे नगर गत गाम होम भय बजाम भय बजाए दाहिने जो जपी तुलसीदास तो से बामो जैसे श्री राम जी भी राम नाम की अपेक्षा अधिक प्यारी नहीं हैं, यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे पर राम नाम छोड़ना होगा तो वह इस बात को भी स्वीकार नहीं करता वह कहता है कि यदि श्री राम के मिलने से राम नाम छोड़ना पड़े तो मुझे श्री राम के मिलने की आवश्यकता नहीं है मुझे तो उनका नाम ही सजा चाहिए ऐसे नाम प्रेमी से राम कितना प्रेम करते हैं सो तो, तो केवल राम ही जानते हैं गोसाई जी कहते हैं कि जो इस प्रकार राम नाम का मतवाला है उसका इस इसकराल कलिकाल में आदि मध्य और अंत तीनों ही कालों में कल्याण होगा नाम की महिमा समझकर अभिमान लोभ अज्ञान, क्रोध और काम सचा जाते हैं सामने नहीं आते जो सज्जन सदा राम नाम का जप करते रहते हैं उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है महान से महान दुख भी सुख रूप बन जाते हैं यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया तो उसे भी सच ही समझना चाहिए क्योंकि राम नाम के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है जिस नाम को सुनने और स्मरण करने से भीलनी सबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई उससे क्या नहीं हो सकता वाल्मीकि और अजामिल के पास तो कोई भी साधन की सामग्री नहीं थी किंतु उन्होंने भी उल्टे पुल्टे राम नाम के महात्म से घुघचियों से जवाहरात जीत लिए परम रत्न परमात्मा को प्राप्त कर लिया नाम की शक्ति रघुनाथ जी से भी अधिक है क्योंकि श्री राम जी इस नाम से ही में होते हैं इस राम नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को चतुर नागरिक बना दिया अर्थात अभ्यास असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया जिसे जप कर तुलसीदास सरी के बुरे जीव भी दंके की चोट अच्छे हो गए फिर कहने को क्या रह गया सरयो कहो और को हों जान की जीवन जन्म जन्म जग जायो रही कौर को हो तीन लोक तिहुकाल न देखत सुहृद रावरे जोरकु तुम शोक पट कर कलप कलप कृमि वह हो नरक घोर को हों कहां भयो जो मन मिली कल कालि तियो घोतुआ भौर को हों तुलसीदास सीतलित यही बल बड़े ठिकाले ठोर कहो यदि मैं कहूं कि मैं राम जी को छोड़कर किसी दूसरे का हूं, तो मेरी यह जीव गल जाए हे श्री जान की जीवन मैं तो इस संसार में जन्म जन्म में आपके ही टुकड़ों से जूठन से जी रहा हूं। तीनों लोकों में तथा तीनों कालों में पृथ्वी पाताल और स्वर्ग में एवं भूत वर्तमान और भविष्य में आपकी बराबरी का सुहृ अहेतुक प्रेमी दूसरा कहीं नहीं दिखाई दिया यदि मैं आपके साथ कपट करता हूं तो कल्प कल्पांतर तक घोर नरक का कीड़ा हूं क्या हुआ जो कलियुग ने मिलकर मेरे मन को घंवर का भवतुआ बना दिया भाव यह है कि जैसे भवतुआ जल में रहता हुआ भी जल के ऊपर ही तैरता रहता है उसमें डूब नहीं सकता वैसे ही कली ने यद्यपि मुझे भव नदी में डाल दिया है तथापि मैं आपके प्रताप से इस विषय प्रवाह में बहूंगा नहीं ऊपर ही ऊपर तैरता रहूंगा, विषयों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा तुलसीदास इसी भरोसे पर सदा शांत रहता है कि वह बड़े ठोस ठिकाने का है श्री राम जी के दरबार का गुलाम है कलयुग सरीखे तुच्छे उसका क्या कर सकते हैं